ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचाने प्रवचन नंबर आठ मनोवैज्ञानिक और सदगुरु पहला प्रश्न पूर्वी मनीषा सदगुरुओं को मनोवैज्ञानिक का संबोधन क्यों नहीं देती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 भी तुम्हें तो स्मरण रखना कि मनोवैज्ञानिक के धंधे में लोग दोगुनी आत्महत्याएं करते यह तथ्य घबराने वाले हैं फिल्म अभिनेता आत्महत्या करते हैं राजनेता आत्महत्या करते हैं कवि लेखक आत्महत्या करते हैं दार्शनिक आत्महत्या करते हैं मनोवैज्ञानिक दोगुनी आत्महत्या करते मनोवैज्ञानिक को तो आत्महत्या करनी ही नहीं चाहिए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 मन के संबंध में अभी जागरूक नहीं हुआ इसलिए हम सदगुरुओं को मनोवैज्ञानिक नहीं कहते और भी कुछ बात ख्याल लेने की है दूसरी बात मनोवैज्ञानिक का काम है कि जो असमायोजित हो गए हैं मेल एडजस्टेड हो गए हैं जो जीवन की धारा में पिछड़ गए हैं जो किसी तरह रुग्ण हो गए हैं उन्हें सुसमायोजित करें एडजस्ट कर दे फिर से जीवन की धारा का अंग बना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 कि जो एक गाल पर चांटा मारे दूसरा करना उसने कहा कि दूसरा गाल बता दिया अब तीसरा तो है ही नहीं और गुरु ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा अब मैं मुख्तियार खुद अब मैं तुझे बताता हूँ आदमी पागल है अगर वो नियम का थोड़ा पालन भी करता है तो बस एक सीमा तक जहाँ तक नियम मुर्दा नियम पालन करना है कर लेता लेकिन उसके बाद असलियत प्रकट होती सदगुरु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 न किसी के पीछे चलता अनुकरण उसकी व्यवस्था नहीं होती वो अपने बोध से जीता है वो स्वतंत्र होता है अष्टवक्र कहते स्वच्छंद होता है उसकी स्वतंत्रता परम है अगर वो जीता है तो अपने अंतर्तम से जीता है जो उसका अंतर्तम कहता है वही करता है चाहे कोई भी कीमत और कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े सुक्रात को जब सूली दी जाती थी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 और तुम पाओ की कुछ भी नहीं है तब खोजना सदगुरु को जब तुम्हारी सफलता असफलता सिद्ध हो जाए तब खोजना सदगुरु को जब तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर की निर्धनता बता जाए तब खोजना सदगुरु को जब तुम्हारी बुद्धिमानी बुद्धुपन सिद्ध हो जाए तब खोजना सदगुरु को सदगुरु के पास जाना ही तब जब ये जीवन व्यर्थ मालूम होने लगे तो वो किसी और जीवन की तरफ तुम्हें ले चले किसी नए आयाम की यात्रा कराए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 और उसने अपने सहयोगी को मरीज के सिर के पास खड़ा किया था कि कुछ विशेष घटे तो खबर देना कोई दस मिनट बाद सिर के पास खड़े हुए आदमी ने कमानुभाव रुकिए उसने कहा बीच में मट्टो को तो वो चुप रहा फिर उसने कहा कि लेकिन सुनिए तो मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरी तरफ का जो हिस्सा है वो मर चुका है उस सिर की तरफ का जो हिस्सा है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 कौन धुंधलाई हुई परछाइयों में जिंदगी के कण समेट तमाम लेता है जो जमाने से विभाजित हो न पाई रह गई अवशेष वह जीवन इकाई कौन फिर संयोग बन तन्हाइयों में जिंदगी को नित नए आयाम देता जब तुम्हें किसी व्यक्ति में अव्यक्ति का दर्शन हो जाए जब किसी व्यक्ति में तुम्हें शून्य का आभास हो जाए